महाभारत आदि पर्व एको नवति और आदिपर्व एक नवतितमोध्याय यवाद यवाच अहम जयातिर्नह सुत्रताभूतावम प्रभंसतरसी सिद्धिलोका परुत प्रभृतालपु्य ययाति ने कहा महात्मन मैं नहुष का पुत्र और पुरु का पिता ययाति हूँ समस्त प्राणियों का अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो जाने के कारण मैं देवताओं सिद्धों तथा महर्षियों के लोग से चित होकर नीचे गिर रहा हूँ ओम हिपुर वयसा भवद्याम तेनावादम भवताम न प्रयुज्ये यो विद तपसा जन्म न वा वृद्ध स मैं आप लोगों से अवस्था में बड़ा हूँ अतः तो आप लोगों को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ द्विजातियों में जो विद्या तप और अवस्था में बड़ा होता है वह पूजनीय माना जाता है अष्ट उच अवादेश प्रवृद्ध सवै राजनाभ्यधिक कथक कथ्यते च यो विद तपसा संप्रवृद्ध एव पूज्योतिजा अष्टक बोले राजन आपने कहा है कि जो अवस्था में बड़ा हो वही अधिक सम्मान्य कहा जाता है परंतु द्विजों में तो जो विद्या और तपस्या में बढ़ा चढ़ा हो वही पूज्य होता है या तिवाच प्रतिकूलं कर्मण पापमाहुम सद वर्तते प्रवणे पापलोक्यम संतोषता ना अनुवर्तन चेतन यथा चयामुकूला तथा सन् यति ने कहा पाप को पुण्य कर्मों का नाश का नाशक बताया जाता है वह नरक की प्राप्ति कराने वाला है और वह उदंड पुरुषों में ही देखा जाता है दुराचारी पुरुषों के दुराचार का श्रेष्ठ पुरुष अनुसरण नहीं करते हैं पहले के साधु पुरुष भी उन श्रेष्ठ पुरुषों के ही अनुकूल आचरण करते थे अभुधन में विपुलम ग विचेष मानो नदस्थी एवं प्रधार्यात्महित निविष्टो यो वर्तते स विजाना धीर मेरे पास पुण्य रूपी बहुत धन था किंतु दूसरों की निंदा करने के कारण वह सब नष्ट हो गया अब मैं चेष्टा करके भी उसे नहीं पा सकता मेरी इस दुर्वस्था को समझ बूझ कर जो आत्मकल्याण में संलग्न रहता है वही ज्ञानी और वही धीर है महाधनो जो यजते सुयज्ञ यह सर्वविद्या विनहित बुद्धि वेदानधित तपसा दे हम दिव सम जो मनुष्य बहुत धनी होकर उत्तम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करता है संपूर्ण विद्याओं को पाकर जिसकी बुद्धि विनय युक्त है तथा जो वेदों को पढ़कर अपने शरीर को तपस्या में लगा देता है वह पुरुष मोहरहित होकर स्वर्ग में जाता है न जाता धन वेदाधीये तान सैत्भा बहो जीवलोक देवाधीनाकारा तप्य न विहनेत धीरो दिष्टम बलीयी मुद्ध्या महान धन पाकर कभी हर्ष से उल्लसित न हो वेदों का अध्ययन करें किंतु अहंकारी न बने इस जीव जगत में भिन्न भिन्न स्वभाव वाले बहुत से प्राणी हैं वे सभी प्रारब्ध के अधीन हैं अतः उनके धनादि पदार्थों के लिए किए हुए उद्योग और अधिकार सभी व्यर्थ हो जाते हैं इसलिए धीर पुरुष को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि से प्रारब्ध ही बलवान हैं यह जानकर दुख या सुख जो भी मिले उसमें विकार को प्राप्त न हो यदि सुखमिजुर्यधि दुखम दैवाधीन विंदते नात्मशक्त तस्मा दृष्ट बलव्य सम्वरे नृष्चेत कथंजीव जो सुख अथवा दुख पाता है वह प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है अपने शक्ति से नहीं अतः प्रारब्ध को ही बलवान मानकर मनुष्य किसी प्रकार भी हर्ष अथवा शोक न करे दुखय न तप्ये न सुखय प्रहिश्चेन समेन वर्ते रह, मन्यमानो, न वर्ते सदैव दृष्टम बड़ी ये मन मानो न संजरे नहिश्चेत कथन चेन दुखों से संतप्त न हो और सुखों से हर्षित न हो धीर पुरुष सदा संभाव से ही रहे और भाग्य को ही प्रवल मानकर किसी प्रकार चिंता एवं हर्ष के वशीभूत न हो भये न मुह्याम कदाचि संतापो मे मानसो ना कशि धाता यथा विदधी तोके ध्रुवं तथा हम भविधि अष्टक मैं कभी भय में पढ़कर मोहित नहीं होता मुझे कोई मानसिक संताप भी नहीं होता क्योंकि मैं समझता हूँ कि विधाता इस संसार में मुझे जैसे रखेगा वैसे ही रहूँगा अंडोद्रम सर्वे दिष्ट क्षय स्वाम स्वेद अंडज स्वेदज शरीर कृमि जल में रहने वाले मत्स्य जीव तथा पर्वत तृण और ये सभी प्रारब्ध भोग का सर्वथा क्षय हो जाने पर अपनी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं अन्यता सुख दुख से बुध्वा कस्म संतापम अष्टता किम कुर्याम वै किम चप्ये तस्मा संतापम वर्जयाम्य प्रम्थ अष्टक मैं सुख तथा दुख दोनों की अनित्यता को जानता हूँ फिर मुझे संताप हो तो कैसे मैं क्या करूँ और क्या करके संतप्त ना हो इन बातों की चिंता छोड़ चुका हूँ अतः सावधान रहकर शोक संताप को अपने से दूर रखता हूँ दुखे न न सुखे न मादे समय न वर्ते न सजते चात्र जो दुख में खिन्न नहीं होता सुख से मतवाना नहीं हो उठता और सबके साथ समान भाव से बर्ताव करता है वह धीर कहा गया है विज्ञ मनुष्य बुद्धि से प्रारब्ध को अत्यंत बलवान समझकर यहाँ किसी भी विषय में अधिक आसक्त नहीं होता वै समयनवाच एव ब्रुवाण नृपतिम यति आष्ट आस्ट पुनरेवान्क्षतत माता महम सर्वगुणोपन्नम त्र स्थित यथा य वह जी कहते हैं जन्मेजय राजा ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे और नाते में अष्टक के नाना लगते थे वे अंतरिक्ष में वैसे ही ठहरे हुए थे मानो स्वर्ग लोक में हो जब उन्होंने उपरयुक्त बातें कही तब अष्टक ने उनसे पुनः प्रश्न किया अष्टक उच ये ये लोका पार्थिवेंद्र प्रधान कालम यथावत राजन ब्रूहि सर्वान् यथावत क्षेत्र जवदभाष से तम ही धर्मान बोले महाराज आपने जिन जिन प्रधान लोकों में रहकर जितने समय तक वहाँ के सुखों का भली भांति उपभोग किया है उन सबका मुझे यथार्थ परिचय दीजिए राजन आप तो महात्माओं की भांति धर्मों का उपदेश कर रहे हैं राजा हम ययातिवाच राजभम तोकान्महत वही त्रवर्ष सहस्रमात्र तोक परुपे ययाति ने कहा अष्ट मैं पहले समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा था तदनंतर सत्कर्मों द्वारा बड़े बड़े लोगों पर मैंने विजय प्राप्त की और उनमें एक हजार वर्षों तक निवास किया इसके बाद उनसे भी उच्चतम लोकों में जा पहुँचा ततः पूर्वत राम रम्याजना अध्यावस वर्ष सहस्रमात्र तथोलोक परमस्म्युपेत वहां सौ योजन विस्तृत और एक हजार दरवाजों से युक्त इंद्र की रमणीपुरी प्राप्त हुई उसमें मैंने केवल एक हजार वर्षों तक निवास किया और उसके बाद उससे भी ऊंचे लोक में गया तथो दिव्यम अजरम प्राप्य लोकम प्रजापते लोकपते दुरापम त्रावस वर्ष सहस्रमात्र ततोक परमस्म्युपेत तन्दर लोकपालकों के लिए भी दुर्लभ प्रजापति के उस दिव्य लोक में जा पहुंचा, जहां जहाँ जरावस्था का प्रवेश नहीं है वहां एक हजार वर्ष तक रहा फिर उससे भी उत्तम लोक में चला गया सदेवदेव से निवेश ने चुहृत्य लोका नव समयेष्टम समूज्य महान त्रिधे समस्त तुल्य प्रभाव प्रभावद्युतिश्वराण वह देवाधिदेव ब्रह्माजी का धाम था वहाँ मैं अपनी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन भिन्न लोकों में विहार करता हुआ संपूर्ण देवताओं से सम्मानित होकर रहा उस समय मेरा प्रभाव और तेज देवेश्वरों के समान था तथा नंदने काम रूपी संवत्सराम अयुतम सता साफ सरोहन पुण्य गुष्पिता चारु रूपान इसी प्रकार मैं नंदनवन में इच्छानुसार रूप धारण करके अप्सराओं के साथ विहार करता हुआ दस लाख वर्षों तक रहा वहाँ मुझे पवित्र गंध और मनोहर रूप वाले वृक्ष देखने को मिले जो फूलों से लदे हुए थे तत्थितम देव सुखेश काले तिथे महति तथोतिमात्रतम धूतो देवाग्ररूपो धन से तुचय स्त्री प्लुतेण वहाँ रहकर मैं देवलोक के सुखों में आसक्त हो गया तदनंतर बहुत अधिक समय बीत जाने पर एक भयंकर रूपधारी देवदूत आकर मुझसे ऊँची आवाज में तीन बार बोला गिर जाओ गिर जाओ गिर जाओ एक वन में राज सिंह तथो भ्रष्टम नंदना क्षीण पुण्य वाचो स्रौतरीक्षे सुराणाम सानुक्रो सा शोचताम माम नरेन्द्र राज सिरोमे मुझे इतना ही ज्ञात हो सका है तदनंतर पुण्य क्षीण हो जाने के कारण मैं नंदन वन से नीचे गिर पड़ा नरेन्द्र उस समय मेरे लिए शोक करने वाले देवताओं की अंतरिक्ष में यह दया भरी वाणी सुनाई पड़ी अहो कष्टम क्षीण पुण्यो यति पत्यसौ पुण्यकृत पुण्यकर्ति तान ब्रुव सताम सता मध्ये निपते यथम अहो बड़े कष्ट की बात है कि पवित्र कीर्ति वाले ये पुण्यकर्मा महाराज आती पुण्य क्षीण होने के कारण नीचे गिर रहे हैं तब नीचे गिरते हुए मैंने उनसे पूछा देवताओं मैं साधु पुरुषों के बीच गिरूँ इसका क्या उपाय है तैराक्षाता भवताम यज्ञ भूमि समीक्षते मरितम उपागत हविर्गंधम देशिकम यज्ञ भूमि धूपा धूमापांगम प्रतिगृह प्रती तब देवताओं ने मुझे आपकी यज्ञ भूमि का परिचय दिया मैं इसी को देखता हुआ तुरंत यहाँ आप यज्ञ भूमि का परिचय देने वाली हविष्य की सुगंध का अनुभव तथा धूम प्रांत का अवलोकन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता और सांत्वना मिली है इत श्री महाभारती आदि पर संभव पर्वण उत्तर जाते एकोन जाते एकोनवतीतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तरी जाति विषयक नवासीवाँ अध्याय पूरा हुआ